शिवपुराण रुद्र सहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई इस प्रकार गिर गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तर्षि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया उन्हें गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए वहाँ पहुँचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्ग लोक को चले गए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उन सप्तर्षियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहाँ से प्रस्थित हुए आश्रम में पहुंचकर कर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा के विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सव शंभु पार्वती देवी को देखकर कर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की जब उनका भली भांति सत्कार हो गया सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा सम्पन्न कर ली गई तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा पार्वती बोली ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए ब्राह्मण ने कहा मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ पवित्र बुद्धि तपस्वी दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूं इसमें संशय नहीं है तुम कौन हो किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो भद्रे क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो देवी क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है बोलो तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है क्या तुम वेदमाता गायत्री हो लक्ष्मी हो अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो इन तीनों में तुम कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता पार्वती बोली विप्रवर न तो मैं वेद माता गायत्री हूं न लक्ष्मी हूं और न सरस्वती ही हूं इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूं और मेरा नाम पार्वती है पूर्वकाल में इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी उस समय मेरा नाम सती था एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए ब्रह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई यहाँ दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई अब आप जाइए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्णन करूंगी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा अहो भद्रे तुम्हारा तब क्या है यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उसकी विफलता प्रकट होती है अतः देवी सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सज बताओ